ओशो टॉक नाम सुमिर मन बावरे नंबर फोर पहला प्रश्न मेरे ख्वाबों के सहारे मेरी जन्नत के सितारे मेरी दुनिया मेरे हमदम या मेरे दोस्त मुझे हुआ क्या है रोता हूँ गाता हूँ नाचता हूँ मौन रहता हूँ इतनी दूर हूं फिर भी तुम्हारा जादू मुझ पर छाया रहता है तुमसे क्या मांगू तुमसे क्या कहूँ बस तुम ही तुम हो और नहीं भी ऐसा क्यों है पुरुषोत्तम होना और न होना है और नहीं एक दूसरे के विपरीत नहीं परिपूरक शून्य और पूर्ण एक ही सिक्के के दो पहलू जब तक ऐसा तुम्हारे अनुभव में ना आएगा तब तक तुम बटे रहोगे तब तक तुम जीवन को और मृत्यु को एक दूसरे का शत्रु मानते रहोगे और जिसने मृत्यु और जीवन को विपरीत देखा स्वभावतः जीवन से जकड़ा रहेगा मृत्यु से डरा रहेगा जब तुम्हें जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाई पड़ेंगे एक ही लहर की तरंगे उसी क्षण जीवन संभव छूट जाता है उसी क्षण वैराग्य का जन्म होता है शून्य और पूर्ण को एक करके जान लेना देख लेना पहचान लेना परम अनुभव है तुमने पूछा है बस तुम ही तुम हो और नहीं भी ऐसा ही होता है ये दोनों बातें एक साथ ही घटती यदि तुम मेरी आसक्ति में पड़ जाओ और ध्यान रखना आसक्ति प्रेम नहीं है आसक्ति है जीवन का मोह प्रेम है जीवन और मृत्यु को एक ही जान लेने का बोध तब तुम मेरी आसक्ति में पड़ जाओगे और सब आसक्तियां बांध लेती फिर गुरु की आसक्ति ही क्यों ना हो वह भी बांधेगी सोने की जंजीर ही सही लेकिन सोने की जंजीर भी उतना ही बांध लेगी जितनी लोहे की जंजीर बांधती और शायद थोड़ा मजबूती से बांधेगी क्योंकि लोहे की जंजीर को तो छोड़ने का मन भी होता है सोने की जंजीर को तो लोग आभूषण समझ लेते कांटों के ताज तो उतार देने आसान है फूलों के ताज कैसे उतारोगे जीवन का जो साधारण विस्तार है वह तो कंटका कीर्ण वहां तो दुख भरपूर है वहां तो यह चमत्कार है कि तुम कैसे उलझे रहते हो लेकिन किसी सदगुरु के प्रेम में पड़ गए तो वहां तो फूलों की सुभाष सुवास है अगर वह प्रेम आसक्ति बन जाए तो मुक्तिदाई नहीं होगी इसलिए सदगुरु दोनों तरह से तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा है की तरह और नहीं की तरह पूर्ण की तरह और शून्य की तरह कभी तुम पाओगे तुम पूरे उससे भरे हो और कभी तुम पाओगे तुम्हारे भीतर कोई भी नहीं सिर्फ सन्नाटा है ये दोनों बातें जब समतुल हो जाती एक बजन की हो जाती ये दोनों पढ़ ले तराजू के जब एक तौल पर आ जाते उसी क्षण आसक्ति विलीन हो जाती प्रेम का अनुभव होता है प्रेम बड़ी और बात है प्रेम मुक्तिदायी है जहां आसक्ति बांधती है वहां प्रेम मुक्त करता है प्रेम परम स्वतंत्रता है लेकिन इसके लिए बुद्धि के भेदों से ऊपर उठना होगा यह बुद्धि प्रश्न उठा रही यह बुद्धि को अड़चन हो रही कि मामला क्या है ऐसा भी लगता है कि आप हो और ऐसा भी लगता है आप नहीं हो तो बुद्धि कहती दो में से कोई एक ही बात सच होगी बुद्धि दोनों को एक साथ नहीं मान सकती बुद्धि की प्रक्रिया ही यही है कि वो विपरीत को समाविष्ट नहीं कर सकती इतनी बड़ी उसकी छाती नहीं बुद्धि बड़ी छोटी और ओछी बुद्धि कहती है दिन है तो फिर रात नहीं हो सकती और रात है तो दिन नहीं हो सकता बुद्धि से थोड़ा ऊपर उठो तो दिन और रात साथ साथ है दिन और रात एक ही पक्षी के दो पंख हैं बुद्धि से ऊपर उठो अर्थात थोड़े दीवाने हो थोड़े पागल हो रहे खिजामे तला से बाहर करते रहे सबे सेह से तलब हुसने यार करते रहे ख्याल यार कभी जिक्र यार करते रहे इसी मता पर हम रोजगार करते रहे नहीं शिकायतें हिजरा के इस वसीले से हम उनसे रिश्ते दिल उसतवार करते रहे वे दिन की कोई भी जब वजह इंतजार न थी हम उन्हें तेरा सिवा इंतजार करते रहे उन्हीं के फैस से बाजार अकल रोशन है जो गाय गाह जुनून इख्तियार करते रहे इस संसार में जो थोड़ी सी गरिमा है गौरव है सौंदर्य है ये उन पागलों के जो गाह गाह जुनून इख्तियार करते रहे जो कभी कभी बुद्धि को छोड़कर दीवाने होते रहे उन्हीं के फैस से बाजार अकल रोशन जो गाह गाह जुनून इख्तियार करते रहे उन्हीं की कृपा से उन्हीं थोड़े दीवाने लोगों की कृपा से जीवन में रस बहता है और जीवन सत्य से बिल्कुल उखड़ नहीं जाता यहां बुद्धिमान तो बुद्धि की सीमाओं में घिर जाते यहां बुद्धि के ऊपर उठने का अर्थ होता है सारी सीमाओं को तोड़ देना बुद्धिमान कहता है मैं आस्तिक हूं बुद्धिमान कहता है मैं नास्तिक हूं धार्मिक कहता है ईश्वर को कहो है तो भी है ईश्वर को कहो नहीं है तो भी है धार्मिक कहता है कैसी आस्तिकता कैसी नास्तिकता होना भी उसका एक ढंग है ना होना भी उसका एक ढंग है उपस्थिति भी उसकी है अनुपस्थिति भी उसकी है भाव भी उसका अभाव भी उसका हो तो भी वही है ना हो तो भी वही है रहे खिजा में से बाहर करते रहे ऐसा दीवानापन चाहिए कि पतझड़ के दिनों में बाहर को खोजने निकले कोई अंधेरे में रोशनी की तलाश करे मौत में जिंदगी को खोदे, रहे खिजा में तला से बाहर करते रहे जब पतझड़ आ गया हो पत्ते झड़ गए हो, वृक्ष सूखे खड़े हो, अस्थिपंजर, तब जो बाहर की खोज करता है ऐसा दीवाना ही परमात्मा को पा सकता है सबे सेह से तलब होने यार करते रहे अंधेरे में जो प्यारे के चेहरे की खोज कर रहा है गहन अंधकार में भी जो उसकी आभा को खोजता है ख्याल यार कभी जिक्र यार करते रहे कभी सोचता है कभी बात करता है मगर बात भी उस प्यारे की सोचना भी उसी प्यारे का इसी मता पर हम रोजगार करते रहे जिसकी सारी जिंदगी इसी एक ढंग में ढल गई होती उसी की याद फूल दिखें तो उसकी याद और फूल खो जाएं तो उसकी याद नहीं शिकायतें हिजरा के इस वसीले से हम उनसे रिश्ते दिल उसतवार करते रहे ऐसे ही उस प्यारे से प्रेम का संबंध गहरा होता ऐसे ही स्थायी और दृढ़ संबंध निश्चित रूप से निर्मित होते विदिन की कोई भी जब वजह इंतजार न थी जब कोई भी कारण नहीं होता है प्रतीक्षा करने का आने की कोई संभावना नहीं होती कोई संकेत भी नहीं होता वे दिन की कोई भी जब वजह इंतजार न थी हम उनमें तेरा सिवा इंतजार करते रहे हम उनमें भी तेरी याद करते रहे और तेरा इंतजार करते रहे कोई कारण न था तूने कोई खबर भी ना भेजी थी तेरे पगों की कोई ध्वनि भी सुनाई ना पड़ती थी सच तो यह है तू आएगा यह तो संभव ही नहीं था तू कभी नहीं आएगा इसके सारे प्रमाण मौजूद थे न तू आया कभी न तू कभी आएगा इसके सब प्रमाण मौजूद थे फिर भी विदिन की कोई भी जब वजह इंसान न थी हम उन में तेरा सेवा इंतजार करते रहे उन्हीं के फैज से बाजारे अक्ल रोशन जो गाह गाह जुनून इख्तियार करते रहे ऐसे थोड़े से पागलों के कारण जगत से धर्म विदा नहीं होता ऐसे थोड़े से दुस्साहसियों के कारण परमात्मा का संबंध पृथ्वी से नहीं टूटता ये दीवाने ही परमात्मा और पृथ्वी के बीच सेतु बुद्धि से तो छुटकारा लेना होगा पुरुषोत्तम छोड़ो ये फिक्र बड़े बड़े विचारक बड़े दार्शनिक इसी फिक्र में उलझे और समाप्त हो गए कितना विवाद चला है बौद्ध दार्शनिक कहते हैं परमात्मा शून्य है और वेदांति दार्शनिक कहते हैं परमात्मा पूर्ण है और विवाद चल रहा है सदियों से दोनों को पता नहीं दार्शनिकों को कुछ पता नहीं परमात्मा पूर्ण भी है और शून्य भी उपनिषद ठीक कहते हैं उपनिषित के वक्तव्य दार्शनिकों के वक्तव्य नहीं है दीवानों के वक्तव्य परमात्मा पास भी है दूर भी बुद्ध ठीक कहते हैं है भी नहीं भी दोनों को एक सांस स्वीकार कर लो और दोनों की स्वीकृति में ही बुद्धि की सांसें टूट जाती और बुद्धि की सांसें टूट जाए तो आत्मा सांस ले बुद्धि बिखरे तो तुम संगठित हो जाओ बुद्धि जाए तो तुम्हारा आगमन हो पदार्पण हो तुम पूछते हो मेरे ख्वाबों के सहारे मेरी जन्नत के सितारे मेरी दुनिया मेरे हमदम ए मेरे दोस्त मुझे हुआ क्या है बाहर मत पूछो बाहर पूछे कि चूके हो रहा है भीतर आंखें बंद करो और डूबो और स्वाद लो और पियो और तुम पहचान जाओगे कि क्या हो रहा है क्योंकि ये बातें सिर्फ स्वाद से ही पहचानी जाती मैंने ही कुछ न समझा मेरी ही थी खताएं वो दिल की धड़कनों से देते रहे सदाएं वहां से आवाज उठ रही है हृदय में वहां कोई पुकार रहा है वहां कोई खींच रहा है तुम बाहर प्रश्न खड़े करोगे उलझ जाओगे वहीं से पूछो जहां प्रश्न उठ रहा है उसी प्रश्न में डुबकी मार जाओ वहीं उत्तर छिपा है और तुम कहते हो कि रोता हूं गाता हूं नाचता हूं मौन रहता हूं इतनी दूर हूं फिर भी तुम्हारा जादू मुझ पर छाया रहता दूर से जादू का क्या लेना देना जादू दूरी मानता ही नहीं प्रेम को दूरी का कोई पता ही नहीं प्रेम के लिए तो सभी कुछ पास ही है पास से भी पास प्रेम के लिए न कोई समय का अंतराल है न कोई स्थान का अंतराल है जहां प्रेमी बैठ जाता है जब आंख बंद कर लेता है तभी उसके भीतर की धारा गुनगुनाने लगती है रिंद जो जर्फ उठा लें वही कूजा बन जाए जिस जगह बैठ के पीले लें वही मैखाना बने जहां बैठ के तुम परमात्मा की याद करोगे वही मंदिर वही परमात्मा वही काबा वही कैलाश दूरी से कुछ प्रयोजन नहीं पास बैठ के भी पास बैठना इतना आसान तो नहीं लोग बुद्ध के सामने बैठे रहे और चूक गए बुद्ध के सामने बैठे रहे और ऐसी व्यर्थ की बातें पूछते रहे ऐसी व्यर्थ की बातें समय अपना गमाया, बुद्ध का गमाया। बुद्ध के सामने थे आंख ना आंख डाल लेनी थी हाथ में हाथ ले लेना था चरणों पर सिर रख देना था थोड़ी देर को विस्मरण करते सब सोच विचार थोड़ी देर को निर्विचार होते उसी निर्विचार में बुद्ध से भी जुड़ते और अपने से भी जुड़ते क्योंकि जो जाग गया है वो वही है जहां तुम भी जाग जाओगे तो पहुंच जाओ जो जाग गया है वो वहीं है जहां तुम्हारे भी अंतस्थल का केंद्र है सोए सोए हम अलग अलग हैं जाग हम सब एक है नींद में भेद जागरण में अभेद अच्छा हो रहा है रोते हो गाते हो नाचते हो कभी मौन भयभीत हो ना होना भय लगता है क्योंकि साधारणता इस तरह की बातें की नहीं जाती हमने तो आदमी को बिल्कुल झूठा बना दिया है न रोने के योग रखा है न गाने के योग रखा है आदमी हंसे तो भी काम चलाओ रोए तो भी काम चलाओ हंसता है तो भी ऊपर ऊपर रोता है तो भी ऊपर ऊपर आंसू भी झूठे मुस्कुराहटें भी झूठी हमने तो आदमी को ऐसा नियंत्रण सिखाया है कि अपने को दबा के रखो अपना कोई भावावेश प्रकट न हो जाए हमने तो भाव को मार ही डाला है हमने हृदय की धड़कनें बंद कर दी इसलिए जब जीवन में पहली बार रोगे नाचोगे गाओगे भीतर भी भय लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं लोग क्या समझेंगे लेकिन जब तक लड़खड़ाना ना आ जाए उसके मंदिर की यात्रा नहीं होती मैं फिदा लग जिसे रफ्तार पे अपनी इसाद दूर से देख के उसने मुझे पहचान लिया जब कोई लड़खड़ाता हुआ आता तभी परमात्मा पहचानता है कि आया कोई कि आता है कोई मेरी तरफ संभले हुए लोग उसके लोग नहीं है संभले हुए लोग अपने अहंकार से जी रहे हैं संभले हुए लोग अपने नियंत्रण में अपने अनुशासन में उसके पास तो लड़खड़ा के ही जाना होता है और जब तुम पहचान लिए जाओगे तभी तुम धन्यवाद दोगे मैं फिदा लज्ज से रफ्तार पे अपनी इसाद, तब तुम कहोगे धन्य भाग मेरा कि में लड़खड़ाया धन भाग मेरा कि मेरे पैर डगमगाए धन भाग मेरा कि मैं सराबी जैसा चला नहीं तो पहचाना ना जाता दूर से देख के उसने मुझे पहचान लिया रोना आ रहा है गाना आ रहा है नाचना आ रहा है आने दो बाहें फैलाकर स्वागत करो आलिंगन करो भाव का उन्मेष हो रहा है सहारा दो सहयोग दो किसी भी वाह कारण से रोकना मत और बाहर कारण ही कारण है रोकने के क्योंकि हम मनुष्य की सरलता को स्वीकार नहीं करते हम तो मनुष्य को कपटी बनाते हम तो उसकी सहजता को अंगीकार नहीं करते हम तो उसके आसपास एक ढांचा बिठाते उस ढांचे को हम चरित्र कहते आचरण कहते और जितना ढांचे में बंधा आदमी हो उतना ही समाज में सम्मानित होता है पुरस्कृत होता है मगर समाज से पुरस्कार ले लिया तो ध्यान रखना परमात्मा के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे मिल गया तुम्हें तुम्हारा पुरस्कार दे दिया समाज ने सम्मान फूल मालाएं पहना दी ये हाथ झूठे हैं इनके फूल झूठे हैं यह फूल भी कुमला जाएंगे ये हाथ भी कुमला जाएंगे ये फूल भी मिट्टी हैं, ये हाथ भी मिट्टी ये सम्मान भी मिट्टी जब तक अमृत के हाथ तुम्हारे गले में वर माला ना डाल तब तक सब व्यर्थ अब तो डूबो ये जो हल्की हल्की हवा आनी शुरू हुई है इसे तूफान बनने दो न गरज किसी से न वास्ता मुझे काम अपने ही काम से तेरे जिक्र से तेरी फिक्र से तेरी याद से तेरे नाम से